श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 114 सौ मई अट्ठारह ईश्वर दर्शन तथा व्याकुलता संध्या हुए बड़ी देर हो गई बलराम के बैठक खाने में दिए जल रहे हैं श्री रामकृष्ण अब भी भावमग्न हैं भावावेश में कह रहे हैं यहाँ और कोई नहीं है इसीलिए तुम लोगों से कह रहा हूँ आंतरिकता के साथ जो मनुष्य ईश्वर को जानना चाहेगा उसका उद्देश्य अवश्य सफल होगा जो व्याकुल हैं ईश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहता वह उन्हें अवश्य ही पाएगा यहाँ के जितने आदमी थे जिन्हें जिन्हें आना था वे सब आ चुके इसके बाद जो आएंगे वे बाहर के आदमी हैं ऐसे लोग कभी कभी आ जाया करेंगे माँ उन्हें बता दिया करेंगे कि तुम यह करो वह करो इस तरह ईश्वर को पुकारो आदि ईश्वर की ओर मन क्यों नहीं जाता ईश्वर से उनमें महामाया में बल अधिक है जज से उसके चपरासी में शक्ति अधिक है सब हंसते हैं नारद से राम ने कहा नारद तुम्हारी स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है तुम कोई वर लो नारद ने कहा राम यह करो तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी श्रद्धा भक्ति रहे और तुम्हारी भुवन मोहनी माया में न पड़ जाऊँ राम ने कहा तथास्तु कोई वर और लो नारद ने कहा राम और कोई वर मुझे नहीं चाहिए इस भुवन मोहनी माया में सभी मुक्त हो रहे हैं ईश्वर जब देह धारण करते हैं तो वे भी मुक्त हो जाते हैं सीता के लिए राम कितना रोए थे पंचभूत के पिंजड़े में पड़कर ब्रह्म को रोना पड़ता है परंतु एक बात है ईश्वर जब चाहे तभी मुक्त हो सकते हैं भवनाथ गॉर्ड अपनी इच्छा से रेलगाड़ी के भीतर अपने को कैद करता है परंतु वह जब चाहे तब उतर सकता है श्री रामकृष्ण ईश्वर कोटि जैसे अवतार आदि जब चाहे तब मुक्त हो सकते हैं जो जीव कोटि हैं वे नहीं हो सकते जीव कामने और कांचन में बद्ध है कमरे के द्वार और छोरोखे स्क्रूप इस में इससे कसे हुए हैं कैसे निकल सकते हैं से जैसे रेल के तीसरे दर्जे के मुसाफिर दरवाजे में चाबी लगा देने पर फिर नहीं निकल सकते गिरीश जीव अगर इस तरह बंधा हुआ है तो उसके लिए कोई उपाय है श्री रामकृष्ण हाँ गुरु के रूप में ईश्वर अगर स्वयं ही मायापासों का छेदन करे तो फिर भय की कोई बात नहीं